आज अठारह दिसंबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरियात्री का आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत हम आड़वों पाय का अध्ययन जारी रखते हुए इस बात का थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश तो अध्ययन कर रहे हैं णवो उपाय है और वो किस तरीके से काम करता है और हमारे जीवन में क्या कर सकता आणु उपाय वो है जो एक साधारण व्यक्ति को जो मन बुद्धि अहंकार को अपना अंतिम सत्य समझता है मैं मन हूँ मैं बुद्धि हूँ और इस शरीर के साथ जो मेरा जुड़ाव है बस वही मैं हूँ उससे आगे वो सोच पाता उस व्यक्ति को आपने स्वरूप का के लिए जो प्रथम कदम है वो है आज अगर हम कहें तो अत्यंत छोटे से छोटे उदाहरण से यह दो लाइन में समझ बिल्कुल ठीक दो लाइन में एक साधारण बहुत साधारण बात है हर कभी न कभी इस बात का बोल देता है बहुत बहुत <coughs> तो मैं दुखी। का और जो व्यक्ति अब शाम्ब पाए की पात्रता हासिल करने के कगार वो बोलेगा गया बड़ा दुख है मैं दुखी हूँ ये दो के वाक्यों आणुपाय का जो आनो या वो नहीं समझ पाया अपनी स्वयं के वास्तविक अस्तित्व को वो बोल दुखी जैसे उस प्रज्ञा है वो प्रज्ञा जो हमारे भीतर झांकने की क्षमता देती सचमुच में पांच इंद्रियों से हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते सकते सारी इंद्रिया एक्स्ट्रोवर्ल्ट है बहिर्मुखी हैं इनका बहाव संसार के दिशा में और ये बहाव वस्तुओं से जाके जुड़ जाता है, व्यक्तियों से जाके जुड़ जाता है इस बाह के द्वारा हम स्वरूप का अनुभव नहीं स्वरूप का अनुभव करने के लिए एक छठी इंद्री की जरूरत होती है जिसको हम यहां पर धी बोलते हैं ये वो प्रज्ञा है जो स्वयं का अनुभव करने की क्षमता है ये ईश्वरीय प्रज्ञा है इसी को रितंबरा बुद्धि भी बोलते हैं इसके द्वारा हम अपना स्वरूप का निरीक्षण क्योंकि ये एक ऐसा एहसास है जिस खोज को सब संसार की परिधि से हम शुरू करते हैं और अपने पर आकर एक खोज सुना संसार की बाकी जितनी भी खोजें होती हैं वो अपने से शुरू होकर कहीं दूर समाप्त होती हैं। किसी तीर्थ को खोजना हो किसी लुप्त स्थान को खोजना हो कोई नई विधि खोजना हो तो वो हमारे अपने सांसारिक ज्ञान से शुरू होती है और कहीं दूर जाके समाप्त अध्यात्म की खोज इससे ठीक उल्टी दिशा में चलती है वो संसार के दूरस्थ परिधि से शुरू होती है और स्वयं पर आकर समाप्त होती इसलिए इसमें जो प्राप्तव्य है वो परमात्र के रूप में मिलता है प्रमेय के रूप में नहीं मिलता दुनिया में सब चीजें प्रमेय के रूप में आपको एक पुत्र मिल गया वो प्रमेय के रूप में मिल गया आपको किताब मिल गई प्रमेय के रूप में मिल गया आपको एक सफलता मिल गई ये भी आपका एक प्रमेय है लेकिन स्वरूप का एहसास है। शिव की खोज प्रमात्र रूप में समाप्त हो हमारी एक सबसे बड़ी जो गलती एक सामान्य बुद्धि की होती है वो हम शिव को वस्तु की तरफ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं सत्य को वस्तु की तरफ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उस एहसास को वस्तु की तरह प्राप्त करने की कोशिश और ये कोशिश इसीलिए हमेशा असफल हो जाती है क्या हम चाहते हैं ईश्वर हम दर्शन दे दे ईश्वर हमें अगर तो हमको दिखता क्यों नहीं ये प्रश्न सामान्य जन अक्सर उठाते हैं कि जब ईश्वर है तो हमको क्यों नहीं दिख हम ईश्वर को क्यों माने को ना दिखने जब ईश्वर ही ईश्वर को देखने की तो उनका न बहाव बहावन होता है तब उस शांत चित्तता में एक स्थित प्रज्ञता पैदा होती है जो रितंबरा बुद्धि होती है या धी होती है जो हमने पिछली बार पढ़ा था वत्व सिद्धि सत्व को प्राप्त करने के लिए परम सत्य को जानने के लिए उसका एहसास उसका बोध प्राप्त करने के लिए हमको उसी धी की जरूरत है और वो धी बाहर से नहीं आएगी किसी किताब को पढ़ने से नहीं आएगी वो अपनी इंद्रियों को समेटने से आएगी इसका जो बहाव बाहर की तरफ है संसार की तरफ है लगातार उसको शांत करने से अपने आप वो प्रज्ञा प्रकट हो तो हमको हमारी खोज जो इमिजिएट टारगेट है हमारा आड़व उपाय में वो है हमारी अपनी जीव चेतना को पहचान तो अपनी जीव चेतना यानी लिमिटेड कॉन्शियसनेस हमारे शरीर तक जो सीमित चेतना है उस चेतना यानी हम देह अहंता और पुरेष्टक से हटके अपनी चेतना को पहचाने ये हमारे इमीडिएट टारगेट आण वो पाए।, तो पाए का पाए का टारगेट तब है जब इसको पहचान लें अपनी चेतना को ये मन बुद्धि अहंकार और शरीर को ऊर्जा देने वाली जो चेतना है मेरा वास्तविक स्वरूप है उसके बाद पाए करता है उस चेतना को विश्व चेतना से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ता है तब इसका विश्वाहता का एहसास होता है कि सब कुछ मेरा अपना स्वरूप है क्योंकि उसी चेतना से सब कुछ बना है विश्व एक यूनिट पूरा क्रिएशन जिसको हम विश्व बोलते हैं विश्व का मतलब इस प्लेनेट से नहीं है विश्व का मतलब इस पूरे क्रिएशन से है उसमें सूर्य चंद्र नक्षत्र अंतरिक्ष और जो कुछ भी अस्तित्व में है वो सब कुछ आ गया तो सब कुछ एक यूनिट है वो एक ही क्रिएशन में भिन्नता लिए हुए उस अभिन्नता में भिन्नता को देखना यही का कर्तव्य है जब हम उस अभिन्नता को दृढ़ता से देख लें तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ये विजन चेंज करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इस विजन चेंज करने में जो सबसे पहल, पहला कदम है वो है कि हम अपने जो सेंसुअल फीलिंग्स से, है सबसे पहले उनको प्रमेय की तरह देख इस बात का ऐसा हो सकता है कि जब हम सब कुछ मैं हूं तो फिर किसी वस्तु को प्रमेय की तरह क्यों दे चेतना के तीन स्तर हैं पहला एनिमल कॉन्शियस दूसरा है गॉड कॉन्शियसनेस या ईश्वर चेतना और सर्वोच्च यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या सर्वोच्च ईश्वर चेतना तो हम पहली से सीधे सीधे तीसरी सीढ़ी पे जाते आज पहली सीढ़ी हमारी जब हम बोलते हैं आत्मा चित्तम हमारा अपना परिचय मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा अहंकार में मैं लुट गया मैंने ऐसा काम कर दिया इस तरह जब हम बोलते हैं तो हम इस शरीर के अहंता से जुड़े हो जब इस शरीर के अहंता को धीमे धीमे त्यागते हैं तो हमको इस शरीर और इससे जुड़े हुए सारे गुण सबसे पहले प्रमेय की तरह देखना वस्तु की तरह देखना तब हम ये कहना छोड़ देते हैं कि मैं दुखी हूं और फिर हम कहते हैं ये दुख है ये सुख है, ये परेशानी है बजाय ये बोलने के कि मैं परेशान हूं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं जब ये दुख है ये परेशानी ये प्रमात्र और प्रमेय के बीच एक दूरी बनाई है मैं दुखी हूं ये हमने अपनी चेतना को उस दुख से जोड़ दिया इस दुख को जोड़ने में उन रुद्रों हा, रुद्र का हाथ उस मातृका का हाथ है जो आपको मुक्ति की राह को रोके हुए शिव की तीन शक्तियां होती हैं अघोर घोर और घोरतरी तीन शक्तियां हैं तीनों शक्तियां इसी चेतना की शक्तियां हैं उसी चेतन की शक्तियां तीनों के स्वरूप भिन्न भिन्न है अघोर शक्ति आपको ईश्वर चेतना से सर्वभौम ईश्वर चेतना तक भी ले जाता पहले ईश्वर चेतना के दर्शन कराएगी और फिर सार्वभौम ईश्वर चेतना तक ले जाएगी वो अघोर शक्ति दूसरी है घोर शक्ति जो आपकी अध्यात्म राह को रोकेगी जब आप ऐसा करना चाहेंगे कि जो कुछ हम यहाँ आध्यात्म का समझते हैं उनको तो जब इम्प्लीमेंट कर कुछ भी हैं। तो करने में सबसे बड़ी चीज वाक्य भाषा संप्रेषण ये सबसे बड़ा इसलिए कहते तो ज्ञान अधिष्ठान भिन्नता का ज्ञान मात्र का से जुड़ा हुआ है या भिन्नता के ज्ञान के अधिष्ठात्री मात्र का है तो हम घोर शक्ति से आध्यात्म की राह पर चलने में असफल हो और तीसरी है जाोरतरी शक्ति अघोर घोर और घोर घोरतरी प्रबलतम शक्तियों घोर घोर वो सतत आपको सेंसुअल प्लेजर की तरफ ले और दुख में डाल देगी उस समय हम छटपटाते हुए उसी से संघर्ष करने में पूरा जीवन बिताते दिया हमको किसी लालच में डाला कुछ मिला कुछ लेने गए लालच बड़ी, कुछ और लेने गए लालच फिर बड़ी, फिर कहीं ठोकर खाई फिर गिरे लेकिन वो लालसा फिर उठ खड़ी हुई फिर हम और उसी दिशा में बढ़े इस तरह के ये कहानी पूरे जीवन को लील जाती पूरे जीवन को खा जाती ये घोर तरी शक्ति कभी तो भी हम कुछ भी अध्यात्म में कुछ करने की कोशिश करते सोचते हैं कि हम जीवन में अब ऐसा करेंगे अब दुखी नहीं होंगे अब क्रोध को देखेंगे सुख को को देखेंगे दुख को देखेंगे दुख इनको प्रमेय बना लेंगे ये हमारा इमिजिएट टारगेट आड़ोपाय लेकिन ऐसा नहीं हो पाता हम दुख हमारा हमारे भीतर छू लेता है हमको हमारा सुख हमको भीतर छू ले हमारा क्रोध हमको भीतर तक छू लेता है जब हमारा पूरा बीइंग पूरा अस्तित्व क्रोधित हो जाता जब पूरा अस्तित्व दुखी हो जाता है पूरा अस्तित्व सुखी हो जाता ये हमारी घोर घोरतरी शक्तियां हमको उस आनंद से वंचित रखती हैं जो हमारी आत्मा का स्वभाव है हमारी चेतना का स्वभाव आनंद हमको उस आनंद से दूर रहते वो घोर शक्ति इसलिए इन तीनों शक्तियों को पहचाने अघोर शक्ति घोर शक्ति घोरतरी शक्ति तीन शक्तियां हैं और सबसे प्रबलतम जो हमारे आसपास है जो हमको सदा अपने आसपास पास नू एक, एक पाश लेके हमारे सिर पे बैठी होती है जो ब्रह्मरंद्र में बताते हैं कि मात्रा का बैठी है और उसकी आठ शक्तियां आठ शक्तियों का स्वरूप हमने इससे पढ़ा था क तो वर्गा और व्यंजनों के आठ वर्ग ये मिलते कुल नौ वर्ग इसमें स्वर शिव है वो सारे व्यंजन शक्ति का विकास स्वर सोलह है यह पहला वर्ग है ये सब शिव है और व्यंजन क से क्ष तक पचास व्यंजन है ये समस्त शक्ति का विकास इसलिए अ से अ तक इनको हम बीज बोल और क से क्ष तक योनि बोल क्योंकि ये दोनों ही मिलके ब्रह्मांड की जन्म ब्रह्मांड की निर्माण निर्माण में जो पिता है वह है अ से अह तक के वर्ण और जो माता है वह है क से छह तक की वर्णमा तो कर्ग वर आदि सबसे पहले जब शिव ने अपनी स्वरूप का विकास करना चाहा तो उसके पास एक ही शक्ति थी जिसका नाम था स्वातंत्र शक्ति उस शक्ति का कोई विरोध नहीं था वो थी स्वतंत्र उस शक्ति में कोई खोट नहीं थी वो पूर्णतर शुद्ध थी। जब वो एक से कुछ अनेक होने की इच्छा हुई उस इच्छा के होते ही उस शक्ति ने इच्छा का रूप धर लिया और का नाम हो गया इच्छा शक्ति जब वो अकेली थी स्वतंत्र थी तो अति आनंदित क्यों कि जब कोई भी समस्या न हो तो सिवाय आनंद के कुछ लेकिन जब इच्छा हुई कि मुझे कुछ करना है तो पहली समस्या सामने आई मुझे ब्रह्मांड बनाना उस शक्ति ने स्वरूप लिया इच्छा का तब उसने भिन्नता की कल्पना कि एक धरती बनाई जाए जीव बनाए जाए, एक चंद्रमा हो एक सितारा हो एक अंतरिक्ष हो इन सब की उसने कल्पना थी भिन्नता की कल्पना और उसी समय इस इच्छा शक्ति ने ज्ञान शक्ति का रूप दिया और जब निर्णय लिया कि इसको इस तरह बना लिया जाए इस ब्रह्मांड तो उसी इच्छा शक्ति ने क्रिया शक्ति का रूप लिया पावर ऑफ एक्स सबसे पहले थी एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट फ्रीडम देन पावर ऑफ विल इच्छा शक्ति देन पावर ऑफ नॉलेज ज्ञान शक्ति और अंत में पावर ऑफ एक्शन क्रिया उस क्रिया शक्ति से संसार को बनाया तो सबसे तो पहले वो इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दो में बदली ये जो हमारा सीमित जीव है वो बना ज्ञान शक्ति से जिसको हम सब सबको मैं, मैं मैं बोलता है आप भी मैं बोलोगे मैं भी मैं बोलूँगा और जो कोई भी, भी है वो मैं बोला हर एक के भीतर अपना एक विमर्श जो अपने आप को पहचानता है वो तो पहचानने वाला ही उस ज्ञान शक्ति से बना है उसका नाम है सीमित जीव या लिमिटेड कॉन्शियसनेस एनिमल कॉन्शियसनेस जिसको हम पशु बोलते हैं यहां पर हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में उसको पशु बोलते हैं और जो कुछ मेरे लिए संसार है उस संसार का मैं केंद्र हूं मेरे लिए आप भी वस्तु है ये दरी भी वस्तु है ये बिल्डिंग भी वस्तु है ये ग्राम भी मेरे लिए वस्तु है क्योंकि मैं इसका केंद्र हूं हर कोई इस ब्रह्मांड का केंद्र है आपके आसपास आपके एक संसार है आप उसके केंद्र हो क्योंकि आपके लिए दो ही चीजें हैं मैं और ये एक मैं हूं और मेरा संसार है हरेक का अपना संसार है तो जो संसार बना है वो क्रिया शक्ति से बना है और जो मैं हूं ज्ञान शक्ति से बना है। तो ज्ञान शक्ति ने मैं का रूप लिया क्रिया शक्ति ने ये संसार का तो जब संसार बनाया तो उसमें भिन्नता डालने के लिए सबसे पहले मात्रा का हुई दो गुनी जब उसने बीज और योनि का रूप लिया जो स्वर और व्यंजन बने उसके बाद हुई वह नौगुनी जब उसने अवर्ग क वर्ग वर्ग त वर्ग वर्ग क्ष वर्ग इस तरीके से अलग अलग ग्रुप बनाए तो इसमें अवर्ग मात्र का और क से क्ष वर्ग तक ये आठ उसकी घोर शक्ति और ये आठ शक्तियां क वर्ग टर्ग त वर्ग प वर्ग ये प्रतिनिधित्व है मन बुद्धि अहंकार रस स्पर्श रूप रस और गंध ये आठ पुरिया तीन तो हमारा अंतकरण इंटरनल अपेरेटिस जिसमें मन बुद्धि अहंकार आते हैं और पांच तन मता है जो संसार में खींच खींच के ले जाए रूप आपको खींच के ले जाएगा रस आपको खींच के ले जाएगा स्पर्श आपको खींच के ले जाएगा गंध आपको खींच के ले जाएगा और शब्द आपको खींच के ले पांचों संसार की दिशा के प्रबलतम आकर्षण है और यही घोरतर हो जाते जाती इस तरीके से घोरतर शक्तियां बनती है जो आपको संसार की ओर खींच के ले माहेश्वर आद्या आद्या मतलब आदिशक्ति माहेश्वर आदिशक्ति माहेश्वरी भी है और अन्य इस तरह से कुल आठ सहचरियां हैं मात्र जो मात्र है वो माथे पे बैठ के राज करती है और उसके आठ सहचरियां उस मात्र का की सहायता करके इसलिए ये जो नौ शक्ति है हमको इस संसार में धकेलती चली जाती ऐसा लगने लगता है कि यही सत्य है जैसे किसी ने अगर सांसारिक सफलता प्राप्त कर ली किसी के बच्चे ने बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली किसी को कोई सम्मान मिल गया तो हमको लगता बस ये जिंदगी उस ऐसा लगने लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया और किसी को अच्छा स्वरूप मिल गया अच्छा शरीर मिल गया अच्छा घर परिवार मिल गया अच्छे बच्चे मिल गए अच्छे मित्र मिल गए तो उसे लगता बस मेरा संसार पूर्ण हो गया अब मुझे आपको कई बार सुनने को मिलेगा मैं तृप्त तो हो गया अब आज भी मर जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो सब कुछ मिल गया सचमुच में अभी उसको कुछ भी नहीं मिला अभी हमने फिर वो घोर शक्ति कोई ही और वो घोर घोरतरी शक्तियां आपको इस दिशा में ले जाती हैं जहां से आप अपने कर्तव्य के दर्शन भी नहीं होते तो कर् वर्गा दिशु महाेश्वर आद्या पशु मात्र ये पशु की माता है यानी पशु पैदा करने वाली पशु यानी हम जो पांच बद्ध हैं वो पशु हैं हम सब जो जीव हैं जो घोरतरी शक्तियों के अधीन है वो सब पशु हैं और इस पशु स्थिति से पति की स्थिति तक यानी शिवावस्था तक की यात्रा यही आध्यात्म है और शिवसूत्र यही यात्रा के लिए आपको प्रेरित भी करता है रास्ता भी दिखाता है सावधान भी करता है और पूरी तरह से दिशा निर्देशित करता है शिव सूत्र के सतोत्तर सूत्र अपने आप में इतने पर्याप्त हैं कि आपको पशु स्थिति से पशु पति की स्थिति तक ले जाने के लिए पर्याप्त आप उसका सतत चिंतन करें मनन करें उस पर रोजाना हम जो कुछ यहां, मिलते हैं बैठते हैं पढ़ते हैं समझते हैं इनको अगर हम जीवन में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें इनको जीवन में उतारने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से ये क्रमबद्ध तरीके से हमको खुद भी पता नहीं लगेगा कि हम चल रहे हैं लेकिन ये हमारी यात्रा शुरू हो जाए तो सबसे पहला सूत्र है आज का जो हमने रखा क वर्गाषु महाश्वर आद्या मात्र यानी क से शुरू होने वाले और इस तरह के क आदि महेश्वरी शक्तियां ये पशु की माता है ये पशु पैदा करती है मतलब हमको इसी ने पैदा करा है हमारी सीमितता इसी ने पैदा हमको पशु इसी ने बनाया है ये हमारी गन्नी है सचमुच में वो स्वतंत्र शक्ति है अति सुंदर सौम्य और हमारी अपनी शक्ति है लेकिन हम उसको चूकी अभी नहीं जानते वही शक्ति हमको जिस तरीके से जब चलाती है संसार में और हम नहीं जानते कि हम किसकी शक्ति से चल रहे हैं इसलिए हम उसको घोर मानते हैं उसको घोर समझते हैं अति घोर समझते हैं और उसके आधीन हो जाते हैं इसलिए उसको हम अज्ञाता माता बोलते अज्ञाता माता इसलिए कि हम उसके सच्चे स्वरूप को नहीं जानते अगर उसी को सच्चे स्वरूप में जाने तो वही स्वतंत्र शक्ति है शक्तियां शिव की शक्तियां दो तो नहीं है ये ही है लेकिन जब वो संसार बनाने के लिए उद्यत हुआ तो अपने शक्ति को ये अधिकार दिया कि मुझे बांध मेरी आंखों के सामने पट्टी बांध है मैं भूल मैं कौन क्योंकि जब तक मैं स्वरूप में हूं संसार का खेल नहीं चल सकता जैसे हम अगर चार जने बैठे पत्ते खेलने को और सबके पत्ते खुले पड़े हों तो फिर खेल में क्या मजा आएगा कुछ भी नहीं क्योंकि सब कुछ तो देख रहा है करना क्या कुछ भी नहीं करना है हमको मालूम है कि क्या खेल हो रहा है उस खेल में कोई आनंद नहीं तो को खेल और उस खेल के आरंभ में जब संसार बनाया तो उसे आनंद नहीं आया क्यों नहीं आया आनंद कि सब कण कण को मालूम है कि मैं शिव है तो किसी का कोई कर्तव्य नहीं सब कोई मुक्त है उसका कोई करतव्य मैंने आपने जीव भी बनाया तो हिलेगा डुलेगा मैंने क्यों हिलूं भूख लगे तो हिलूं प्यास लगे तो कोई राग हो तो कोई इच्छा हो तो हिलूं क्यों हिलू क्यों है उसके सिवा जब कोई है नहीं तो क्या लगेगा कभी पानी को पानी की प्यास लगेगी जो स्वयं पानी है उसको पानी की प्यास कैसे लगेगी जो परम शिव है उसको कौन सी कमी रहेगी जब उसी का स्वरूप है सब कुछ तो उसको किस चीज की जरूरत होगी तो न उसके पास राग न कोई प्रतिस्पर्धा ना कोई भूख ना कोई प्यास ना कोई कर्तव्य तो ऐसे में संसार का खेल चला ही नहीं जब तक माया का अवतरण नहीं हुआ तब तक ये खेल में मजा ही नहीं आया इस खेल में आनंद तब शुरू हुआ जब माता ने स्वयं को पावर ऑफ इल्यूजन या माया के रूप में कन्वर्ट और शिव के आंख पर पट्टी बांधी हम खेलते ना छिपा छिपी का खेल एक वैसा ही खेल कि तुम आँख पर पट्टी बांधो और मेरे को ढूंढा तो जब हमने पट्टी बांधी उसके बाद हम ही भूल गए ये हमारे आंख पे पट्टी बती और हम अपनी ही शक्ति के अधीन हो गए हमने कितने मंदिर देखे शिव जी नीचे लेटे हैं माता जी एक पैर रख के हाथ में बाला लेके खड़े। उसी का प्रतीक शिव शक्ति के अधीन हो गए हम शिव हैं बाकी शक्ति के अधीन हो गए वो अज्ञाता माता यहां बैठ के हम पर राज करती है कोड़े बरसाती है और हम उस के अधीन कभी सुखी हो जाते हैं कभी दुखी हो जाते हैं और लगातार इन इंद्रियों के द्वारा चले जाते हैं। और इसे चल-चल में खिलौने बन के जिंदगी खत्म तो जब तक हम उस अज्ञाता माता के आधीन हैं, हम मोहरे बने रहते खिलौने बने रहते और वो हमसे खेल जैसे ही हमको उसका रहस्य मालूम हो जाता है कि मेरी ही शक्ति है जो मुझसे खेल खेलना मैं उस शक्ति का स्वामी हूं उस शक्ति का गुलाम नहीं हूं उस शक्ति का स्वामी हूं और मेरी ही शक्ति है जो मुझसे खेल रही और उसके खेलने के हथियार मेरे को समझ में आ गया कि कैसे खेल रही है कभी वो कान में कोई मीठी बात डाल देगी कभी कान में कड़वी बात डाल देगी कभी कोई सामने कोई गंध रख देगी और मुझे उलझाए रखेगी जैसे यह रहस्य समझ में आता है तो योगी उसके आधीन होने से इनकार करता मुझे अब नहीं चला जाना अब तक चला। निश्चित चला गया लेकिन अब नहीं चला जाऊंगा हमने एक बचपन में भजन पढ़ा था अब लो नही अब नब तक तो उल्लू बना बनाऊ अब नहीं बनूंगा अब मेरे को समझ में आ गई सत्य क्या है ये समझ में आ गया तो इस माता के द्वारा अब ना चला जाऊंगा और जैसे ही ये समझ आती है तो वो खिलौना के स्तर से ऊपर उठ के खिलाड़ी बन अब वो अज्ञाता माता का स्वामी हो जाता है और अज्ञाता माता उसके अधीन हो जाती है और अधीन होते ही उसका सच्चा स्वरूप प्रकट होता है कि वो घोर अज्ञाता माता नहीं है जीवान लाल मुंडमाला हाथ में खड्ग काला स्वरूप अब नहीं अब वो तो हमको त्रिपुर सुंदरी दिखाई देता हमको उसका सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगता है कि वास्तव में वो कैसी है वो हमारी अपनी ही शक्ति है हमारी अपनी ही आद्या है हम उसको माया के कारण भूल गए अब हमको अपने स्मृति आ गई स्मृति आती है अज्ञाता माता से मुक्त हो जाते हैं और वो हमारी अपनी शक्ति के सहज दर्शन होते हैं कि हमारी अपनी ही सुंदर शक्ति है जो हम जिसके अधीन है खेल खेल में उसके अधीन हो गए थे हम उस खेल से अब ऊपर उड़ जाए और ऐसा करने के लिए हमको क्या करना है वही पूरा अध्यात्म है वही ये सतोतर सूत्र और आड़ वो पाए सबसे नीचे साधारण व्यक्ति के लिए जिसके लिए सबसे पहला आवश्यकता है कि वो कहे कि यह दुख है बजाय कहने के मैं दुखी हूं वो कहे ये सुख है बजाय कहने के मैं सुखी हूं वो कहे मैं परेशान हूं नहीं वो बोलेगा ये परेशानी है बस इन्हीं छोटे छोटे वाक्यों से हम शुरू करके अपनी आन उपाय की यात्रा शुरू भी कर सकते हैं और अंत भी कर सकते हैं शुरू तो हम तभी कर देते हैं जब हम कहते हैं कि मैं दुखी हूं लेकिन आप तभी अंत कर देते हैं उस यात्रा का जब हम कहते हैं ये दुख है। मैं दुखी नहीं हूं मैं दुखी हो ही नहीं सकता क्यों मेरा स्वरूप आनंद का है मैं कैसे दुखी हो सकता आनंद मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं शिव का पुत्र हूं और शिव अवस्था कभी दुखी नहीं हूं दुख और सुख दोनों मुझे से निकले ईश्वर चेतना से युक्त है। दुख भी ईश्वर चेतना से युक्त है, सुख भी तो पहली अवस्था तब है जब दुख और सुख को हम प्रमेय की तरह देखें वस्तुओं की तरह देखने, देखने लग जाए और अगली अवस्था जब हम शाम्भव उपाय में जाएंगे तब वह अगली अवस्था है जब हमको दुख और सुख का भी सच्चा स्वरूप दिखाई देगा ये भी मेरे अपने ही मेरा ही स्वरूप है फिर वो उसमें फिर से प्रमेयता जुड़ जाए प्रमात्रता और प्रमेयता फिर भिन्न नहीं रहे लेकिन इसमें एक स्तर आज हम जब कहते हैं कि ये दुख है तो हम उस दुख को अपने अहंकार से जोड़ते हैं और जब शाम्भव पाएगा साधक बोलेगा कि दुख भी मेरा स्वरूप है सुख भी मेरा स्वरूप है उस समय तो वह अपने अहंकार से नहीं जोड़ेगा ये फर्क हम अभी अपने अहंकार जोड़ देते हैं कि मैं दुखी हूं देखो मेरा पूरा शरीर बुरा हो रहा है मैं असमर्थ हूं दुखी हूं वो शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से किसी रूप से दुखी हो सकता है तो वह अपने दुख को अपने साथ जोड़ता है अपने अहंकार से जोड़ता है। उसके बाद इसको हम दूर कर देते हैं कि ये शरीर में नहीं हूं ये मन में बुद्धि में नहीं हूं अंकार में नहीं हूं इन सब सबसे हटके इनको देने वाली ऊर्जा या चेतना में हूं इस प्राण को भी चलाने वाली चेतना में कहते हैं कि जब मन आत्मा सभी ईश्वर चेतना में विलीन हो जाते मन विलीन हो जाते शक्ति यानी प्राण शक्ति भी विलीन है। चेतना जाती चेतना हमारी तो जो हमारी चेतना है इस शरीर के साथ जुड़ी हुई वो विलीन हो जाती है और आत्मा विलीन आत्मा यानी हमारी यहाँ पर इन चारों शब्दों के अलग अलग जहां हमारी मन आत्मा शक्ति सभी हमारी ईश्वर चेतना में विलीन हो जाती है तो उस समय हमें बोध होता है सत्य हम जब मन को भी विलीन कर देते हैं मग्न जो मग्न शब्द है मग्न मतलब प्लज प्लंट ये शब्द गोताखोरी का शब्द है अंग्रेजी में प्लज बोलते हैं प्लज मतलब सीधे सीधे तो गोता लाते गोता लगा के एक का एक डुबकी मार जाना जो स्विमिंग बोर्ड से ऊपर से कूदता है सीधे सीधे पानी के अंदर प्रवेश कर जाता है उसको प्लंजिंग हैं उसी को संस्कृत में बोलते हैं मग्न यानी वो अपने मन सहित अपने सुप्रीम कॉन्शियसनेस के अंदर गोता लगाए वो मंग मन, मन को लेके डूब जाए उस मन को भी अपने अहंकार को भी उसकी प्राण शक्ति को भी वो शक्ति को भी ले जाता है आत्मा को आत्मा या ना देहांकार है आत्मा को भी ले जाता है प्राण को भी ले जाता है और मन को भी ले जाता है इन चारों को वो सीधे सीधे ले जाके अपने चित्त के द्वारा एकाग्रता से अपनी मूल स्वरूप में ना अपनी चेतना में डुबा देते जैसे हमने एक तरीका पढ़ा ये दुख है ये सुख है ये तरीका है जब हम अपने बिलोंगिंग जैसे मेरा मन है प्राण है शरीर में अहंकार है इन सब को लेके अपनी चेतना में डूब जाऊं कूद जाऊं सीधे सीधे सीधे जंप लगा दूं अंदर ये ध्यान में करता हूं बाहर से कुछ नहीं करना होता ध्यान में भी ऐसा कुछ पालथी मारने वाली बात नहीं है लेकिन जब मैं शांत बैठा हूँ पूरे ब्रह्मांड संसार को देख रहा हूँ चाहे नदी किनारे बैठा हूँ चाहे छत पे बैठा हूँ चाहे रेलवे स्टेशन पे बैठा हूं जब मैं अकेला हूँ उस समय मैं ये प्रयोग कर सकता हूँ जब मैं अपने सब कुछ अपने अस्तित्व के जो मूल अवयव है इनग्रेडिएट्स हैं उनको सबको उठा के अपनी चेतना में डुबा दू चतुर्थ ते तेल तेलव आते चतुर्थ ते का मतलब होता है वो, वो स्थिति जब हमको अपना स्वरूप का एहसास होने लगता है जिसको टेक्निकल एग्जाम्पल तूर्य बोलते हैं तूर्य शब्द का संस्कृत में मतलब होता है चार या चौथा तूर्यावस्था यानी चौथी अवस्था तीन अवस्था से हम भिज्ञ हैं हम जागते हैं या सपना देखते हैं या सोते हैं जागृत अवस्था सपना अवस्था या निद्रा अवस्था निद्रावस्था हम लोग विज्ञान है और हमारी जिंदगी इन तीनों अवस्था में घूमते हैं। लेकिन चौथी अवस्था है तूर्य अब क्या होता है तूर्य की अवस्था योगी जब आप हम यहाँ तक आ गए आधा पढ़ लिया हमने करीब करीब आए तो इस आधी दूरी पर आकर हमको थोड़ा थोड़ा सा अनुभव होने लगता है जब हम शांत चित्ते बैठते हैं समझते हैं कि ये दुख है ये सुख है मैं उससे अलग हूँ मेरी चेतना इससे अलग है तो अब हमने एक शांत चित्र जो विचारते हैं भीड़ भाड़ में भी मेरा ये शरीर है चलता जा रहा है छूटता जा रहा है बूढ़ा होता चला जा रहा है इस सबके बीच मैं तो वही हूँ जो बचपन में भी इस शरीर को देखता था, आज वो सत्य है कि शरीर छोड़ते होते भी देखते तो शरीर मेरा वास्तविक सत्य तो है नहीं मेरा मन भी कभी मेरा को धोखा देता है कभी नाराज हो जाता है कभी प्रसन्न हो जाता है ये भी मैं नहीं तो जैसे जैसे मुझे अपनी लिमिटेड कॉन्शियसनेस का एहसास होने लगता है होगा ही क्योंकि हमने इतने दिन से इतना पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो होगा ही एहसास जब हम चिंतन करेंगे तो उनको सूर्य बोल जब हमको एहसास हो कि मैं चेतना स्वरूप हूं और ये शरीर मेरा वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं है ये तो मेरा इसके पहले हम पढ़ चुके हैं नर्तको आत्मा कि ये सब एक्शन है नृत्य है और उसमें मैं भी नृत्य कर रहा हूं हमने पढ़ा था सात्विक अभिनय वो है जब हमको मालूम हो कि सब अभिनय कर रहे हैं और मैं भी अभिनय कर रहा हूं और राष्ट्रीय सब अभिनय कर रहे हैं मैं तो दर्शक वो न्यूट्रोनियन कॉन्सेप्ट है लेकिन जब हम ये कहते हैं कि सब अभिनय कर रहे हैं और मैं भी अभिनय कर रहा हूं वो राशि स्थिति में और उस जब हम जाग रहे हैं तो जागते जागते भी अनुभव हो चाहे संसार का काम कर रहा हो दुकान का काम कर रहा हो ऑफिस का काम कर रहा हैं उस समय हमको यह अनुभव हो कि हम लिख रहे हैं तो ये शरीर लिख रहा है मन और हम सबको ऊर्जा दे रहे हैं लिख रहा, है। लिख, रहा है लिख रहा है लिखने वाला अभी हम कहते हैं कि मैं लिख रहा हूं फिर ये अनुभव होगा कि मेरा हाथ लिख रहा है मेरी बुद्धि लिखवा रही है मैं एक डॉक्टर हूं और अगर प्रिस्क्रिप्शन तो दर्शक हूं मैं इसको ऊर्जा दे रहा हूं बाकी मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं ये कर रही है कि क्या लिखना मैं कौन हूं करने वाला मैं तो हर जगह करंट तो एक जैसा है वो इसमें भी चल रहा है तो आवाज को एम्पलीफाई कर रहा है इसमें भी कोई करंट चल रहा है तो लाइट दे रहा है इसमें करंट चलेगा तो हवा देगा पंखा बन जाएगा उसमें करंट तो एक ही है तो मैं तो करंट के स्वरूप हूं जो हमारे लिमिटेड कॉन्शियसनेस हम उससे जिस बुद्धि में डालेंगे वो बुद्धि चलने लग जाएगी अगर आपकी बुद्धि की ट्रेनिंग डॉक्टर की तो डॉक्टर बन जाएगी आपकी ट्रेनिंग की चोर की तो चोरी करने की अकल्प दे देगी आपको अगर डकैती क्या कर ले तो डकैती करवाने लग जाएगी वो तो वही बुद्धि उस बुद्धि को मैं ऊर्जा दे रहा हूं मैं अलग हूं निष्प्र हूं उससे मेरा कोई लेना ये भावना जब आती है वही अनुभव गहराता है तूर्य अवस्था वही तुर अवस्था को फैलाना है। तेल व्यक्ति अगर आपने कागज के ऊपर तेल डाल दो फिर क्या होगा इसको ओरिजिनल वापस कर दो नहीं कर सकते आप वो जैसे ही कागज तेल में डूबा वो हमेशा के लिए तेल तेलवध हो गया आसितम का मतलब होता है फैलाना उसको सींचना जैसे एक कागज पड़ा और उसके ऊपर आप तेल की पालिश करो उसके बाद में वो स्थायी रूप से तेली हो जा तो ऐसी हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम जब जागें चाहे सोएं, चाहे सपने देखें जब हम सतत चिंतन करते हैं अपने तूर्य स्वरूप का तो वो तूर्य स्वरूप की मैं कौन हूं मेरा सच्चा स्वरूप क्या है जब वो स्वरूप का हम सतत चिंतन करते हैं तो आपकी तीन अवस्थाओं में यानी जागृत और फैल जाती है वो तूर्य अवस्था फैल जाती है आशे मतलब फैल जाता जैसे तेल फैल जाता है ऐसे ही ये तूर्य अवस्था भी फैल जाती है सपने में भी आप तूर्य अवस्था में हो सकते हो निंद्रा में भी तूर्य अवस्था में हो सकते हो जागृत आरंभ में हम इनके संधि काल में तूर्यावस्था में ज्यादा होते हैं जब आप सोने जाते हो आपको नींद आने वाली है नींद आई नहीं है लेकिन आपके विचार शांत हो गए अब नींदा में प्रवेश करने जा रहे हो ऐसा आपको होगा अनुभव हो, सबको है थोड़ा बहुत अनुभव उसी समय कभी कभी कोई आवाज दे देता है बोले तो सो गए थे क्या तो कभी ऐसा लगता है कि शायद सो गए थे कभी लगता है शायद नहीं सोए थे हम खुद कंफ्यूज होते हैं कि हम सोए भी थे कि वास्तव में हो थी। पर शायद हम तो हम खुद नहीं जान पाते कि हम सोए थे या जाग रहे थे तो ऐसे संध्या काल में तुरे का अनुभव आसानी से होता ये अगला ये जो मध्य अवर कि तीन जो स्थितियों का संधिकाल है जागते से सोना या सोते से स्वप्न में जाना या स्वप्न से वापस सोते जाना या सोते से जागना इनके जो संधिकाल हैं इन तीन अवस्थाओं के कौन कोणीय संधिकाल उन संधिकाल में तो आपको सूर्य का अनुभव आता मध्य में जागते जागते जैसे इस वक्त अपन बैठे पूर्णतर तो जाग रहे हैं, तो इस वक्त अनुभव नहीं होता क्यों नहीं होता ये सूत्रता है कि वो हमारे क्यों नहीं होते मध्य का मतलब होता है निम्न प्रसवह का मतलब होता है हमारी जो चेतना की जो स्थिति है जो हमारी जंक्शन काल में निंद्रा आने के वक्त निंद्रा से उठते वक्त स्वप्न से निंद्रा में जाते वक्त है निंद्रा से स्वप्न में जाते वक्त है निंद्रा से उठते वक्त जिसमें तुरे का तो था। वो अनुभव होता है वो क्यों गायब हो जिस जाते इस वक्त जैसे हम जागते हैं दुकान पर काम कर रहे हैं ऑफिस में काम कर रहे हैं उस समय ये गायब क्यों हो जाता है गायब होने का कारण क्या है कि हम उस समय दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ हैं हम कुछ कर सकते हैं यह हमारी क्षमता है यह हमारा सौंदर्य है ये हमारी कलाकारी है यह हमारी दक्षता है यह हमारा कौशल है कि हम दिखाना चाहते हैं और दिखाने के साथ में हम उस संसार पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं और जैसे ही हम ये करते हैं तो घोर तरी शक्तियां कर हम अगर हमें कुछ उसका उपयोग करते वक्त हम इस बुद्धि ऊर्जा दे रहे हैं इस शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं ये शरीर कर कर रहा है कर रही है बुद्धि रही जो ट्रेंड है वो कुछ करने के लिए जिसके लिए ट्रेंड है वही काम कर रही है अगर एक टीचर है वो ट्रेंड है पढ़ाने के लिए तो पढ़ा रहा है एक डॉक्टर है ट्रेंड है कुछ इलाज कर रहे तो इलाज कर रहा है उस समय वो भूल जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा मैं तो मात्र इसको ऊर्जा दे रहा हूं और मैं शांत हूं इसको ऊर्जा दे रहा हूं और ये जो बुद्धि है अपना काम कर रही है इसका जो काम है वो कर रही है तो मैं बुद्धि से जुड़ जाता हूं कि इसी का नाम है मध्य और प्रसवा यानी किसी भी स्थिति के मध्य में तूर्यावस्था से दूर हो जाते हैं इसका कारण देह अहंकार और लोग क्या कहेंगे हम कुछ भी करने से पहले सदा ये सोचते हैं कि लोगों की हमारे प्रति क्या ओपिनियन होगी लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे आप में से कई लोग यहाँ आएंगे और आपको घर में कोई पूछा कहेंगे तो बोले आश्रम तो बोले क्यों साधु बनना है क्या लोग क्या कहेंगे अरे भैया मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं ऐसे ऐसी बात करू मैं आश्रम में जाने की तो ये सब चीजें और प्रसवाह का कारण है प्रसव का, का मतलब होता है निचली स्थिति में घुस जो हमारे तूरे की की स्थिति ऊपर तरफ जा रही थी वो हमारे स्थिति में जो डूब जाता है अपना सब कुछ को लेके अपने मन को अहंकार स्वरूप में डूबने की और जब बाहर आता है उसमें से डूब के जब वो बाहर आता प्राण समाचार समदर्श वो जब अपनी चेतना को फिर जब बाहर प्रसरित करता है जब बहुत गहराई में डूब जाता है अपने स्वरूप का आनंद लेता है और उस अमृत सागर में गोता लगा के जब फिर बाहर आते हम भी जब नर्मदा जी में आते हैं नहाते हैं तो बाहर आते हैं एक नई ताजगी के साथ बाहर आते हैं कि हम नहा धो लिए फ्रेश हो गए बढ़िया ऐसे ही जब वो योगी अपनी स्वचेतना में डुबकी लगाता है और जब बाहर आते तब उसको जिसने ईमानदारी से डुबकी लगाई उसको अपनी चेतना बाहर प्रसरित होती हुई दिखाई देती मतलब सब कुछ एकता से दिखाई देना जो भिन्नता हमको दिखाई देती है वो भिन्नता शांत होने लगती उसको सब कुछ के अंदर ईश्वर चेतना शिव स्वरूप दिखाई देने लगती है और उसको समझ में आने लगता है मेरा ही मेरी ही चेतना इन सब रूपों में अवस्थित है है सत्य लेकिन इसका एहसास कठिन है क्यों कि जब तक हम इस माया के पर्दे के बाहर देखने की क्षमता हासिल नहीं करते तब तक ये कठिन है और इसी के कारण मध्य और प्रथ होता है कि जब हमारा देह अहंकार इस बात की इजाजत भी देता है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करें तो कहते हैं ये तो बुद्धि कर रही है मैं तो देख मैं मैं ही कर रहा हूं बुद्धि बुद्धि का बुद्धि तो मेरे अंदर में है मैं ही कर रहा हूं तो वो मैं देह के साथ जुड़ जा तब हम उस समय कर्म फल के भी अधिकारी हो जाते हैं हम जो कुछ कर रहे हैं उसका हम फल लेना चाहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमको अच्छा मिलेगा एक मरते मरीज को मैंने ठीक किया तो मेरे को उसके बदले में भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए वो ये भूल जाता है कि इस समय में मैं तो उस स्वरूप में हूं जो इस ट्रेंड बुद्धि को मात्र ऊर्जा दे रहा हूं और ये बुद्धि कर रही जो करना है मतलब उस समय अगर मैं सात्विक अभिनय करूंगा तो मैं एक डॉक्टर का अभिनय करूंगा बजाय डॉक्टरी करना क्योंकि मैं करूंगा वही सब कुछ जो कर रहा हूं आज भी लेकिन उसके करते वक्त मेरी चिंतन बदल जाएगी मेरी चेतना बदल जाएगी इसके बजाय कि मैं इलाज कर रहा हूं मैं कहूंगा ये इलाज हो रहा है मेरा दर्शन वही हो होगा कि ये इलाज हो रहा है और मैं इस इलाज को होते देख रहा हूँ बजाय इसके कि मैं इलाज कर रहा हूँ ये सिर्फ डॉक्टर की या किसी व्यापारी की कि या ऑफिसर की बात नहीं बल्कि हर कोई जो हम कुछ जितने भी संसार के काम करते हैं उदाहरण है हम जितने भी संसार के काम करते हैं वो काम हो रहा है और ये काम मैं कर ये दोनों में वो फर्क है जो आनोपाय का आरंभिक साधक बोलता है कि मैं कर रहा हूं और आनोपाय का परपक्व साधक बोलता है ये काम हो रहा है मात्रा संधाने तो अब अगर हमारा अवर प्रसव हो गया है है ना? हमारी चेतना बार बार भाग के जा रही है और हमारा तुर अवस्था से हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है तो हम उसको वापस पुनरुत् कैसे कर मात्रा का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड प्रमेय संसार सामने जो वस्तुएं रखी हैं, जो सामने लोग हैं जो सामने बिल्डिंग है जो कुछ भी है वस्तुगत है तो उसमें अपनी चेतना को जोड़ देना। अभी तक क्या हो रहा था उल्टा हो रहा था वो आपकी चेतना से जुड़ रहा थे बाहरी संसार आपकी चेतना से जुड़ता है तो अंदर के रुद्र जाग जाते हैं, वो आपको खिंचलाते हैं संसार में हमने अभी पढ़ा था नौ गुनी हो गई नौ गुनी के बाद होती है पचास गुनी क ख ये पचास अक्षर पचास गुनी मात्रा, और वो पचास गुनी मात्रा का पचास इन अक्षरों को हम रुद्र बोलते हैं ऐसे 50 बाहरी रुद्र हैं और ऐसे 50 भीतरी रुद्र हैं। आपके भीतर भी 50 रुद्र हैं आपके बाहर भी 50 रुद्र हैं और यही रुद्र संसार में आपको खींच खींच ले जाती अब बाहर आपसे कोई बात आपको कही गई और उनको अपनी चेतना से जोड़ा बस झगड़ा शुरू हो गया काम बन गया कि घोर करी शक्तियों वो आपको खींच के ले लेगी आपको ये किसी ने बात बोली आपको चुभ गई क्यों चुभी क्या आपने उसको चुभने दिया स्वामी हो आप इस मन के बुद्धि के अहंकार के शरीर के आप चाहोगे तो चुभने दोगे आप चाहोगे तो ना चुभने दोगे आपने जैसे ही चुभने दिया आपने उसको सचेतना से जोड़ दिया किसी ने कुछ कहा आपने उसको सचेतना से जोड़ दिया और युद्ध शुरू हो गया इसमें बाहर से आने वाले रुद्र भीतर के रुद्रों को उकसा देते हैं बाहर पचास रुद्र खड़े हैं भीतर भी पचास रुद्र खड़े तो जैसे ही बाहर से आने वाली कोई खबर आपकी चेतना से जुड़ती है आप संसार में खींच लिए जाते इसका कैसा उदाहरण है क्योंकि जब भी कोई कथा वाक्य शब्द इनको देखा जाता है तो इसके देखने के दो तरीके एक है अविकल्प एक है सविकल्प सविकल्प तरीके से देखेंगे तो मिलेगा तो किसने मेरी तारीफ की उसने मेरे को गाली दी अरे मैं तो अच्छा आदमी हूं वो तारीफ कर रहे हैं वो तारीफ कर रहे हैं ये पता नहीं क्यों गाली दे रहा है ये हमारा सविकल्प ऑब्जर्वेशन उन्होंने पिताजी बीमार हो गए पिताजी मर गए आपके बच्चे को बुखार आ गया तो ये हमारा विकल्प ऑब्जर्वेशन होता था हम तो कहते हैं अरे वो अरे, अरे बच्चे को बुखार आ गया क्या यार अभी तो मेरे को जाना था अब ऐसा हो गया हम दुखी हो गए मातृका का, का काम पूरा हो गया वो आपको दुखी करना चाहती थी आप दुखी हो और निर्विकल्प योगी ही कर उन्हें कहा बच्चा बीमार हो गया तो बच्चे का ब, ब क्या है माता है और उसमें क्या है पिता है उसको खाली माता पिता दिखाई देते हैं और कुछ भी नहीं दिखाई देता है शिव पार्वती शिव शक्कर दिखाई देता या शक्ति और और उस परिस्थिति में वो कुछ भी दुखी नहीं होता है। कुछ भी हो। किसी की तारीफ से सुख उसमें भी उसको शक्ति और शिव के दर्शन होंगे जो उसको शिव और शक्ति के दर्शन गाली में होंगे वही तारीफ में होंगे कोई भी बात में उसको वही शब्दों शब्दों को अविकल्प रूप से देखेगा तो शिव शक्ति के ही दर्शन कुछ भी बोलो शिव शक्ति, अब सांसारिक कार्य चलाने के लिए उन्हें कहा एक बाल्टी पानी ले आना उस शब्दों को अपनी चेतना से जोड़े बिगड़ वो बाल्टी में पानी ले आपकी पत्नी बीमार होगी आप स्कूटर बैठा के इलाज कराना ले जाओगे बिल्कुल ले जाओ लेकिन इन बातों को अपनी चेतना से जुड़ने का अवसर नहीं देता क्योंकि चेतना आपकी है आप मन के बुद्धि के शरीर के अंकार के मालिक हो आप चाहो हो तो उसको चेतना से जुड़ना चाहे तो मत जुड़ना आपके घर में क्या हर कोई घुस जाता है आप मर्जी आएगी उसको घुसना तो दोगे मर्जी आएगी उसको रोक दोगे भैया ठीक तुम बाहरी हर कोई तो नहीं घुस जाता आपके घर में कोई भिखारी आएगा घुसना जाएगा तो आप बोलोगे नहीं नहीं भैया वहीं रहे वही तो हम हर चीज को अपने भीतर क्यों घुसने देते आप मालिक हो आप भूल गए कि हम मालिक आणो भाई आपको याद कराता है कि आप शरीर के मन बुद्धि अहंकार के मालिक हो आप चाहो तो घुसने दो इन रुद्रों के अंदर उत्पात मचाने दो आप चाहो तो बाहरी रोक दो बाल्टी पर पानी लाना ला देंगे अंदर मजबूत हो तुमने गाली दी ना, हम तुमको हमारे जवाब दे देंगे बाकी अंदर मधुस हो क्योंकि अब तुम हमको न तो क्रोधित कर सकते हो न प्रसन्न कर सकते हो न दुखी कर सकते हो किसी का बच्चा बीमार है ला ले जाके डॉक्टर पास देखा दे तो अंदर मत घुस काम कर देंगे सब तुम्हारा बच्चा अंदर मत ये जो योगी है वही कर वो ये और योगी हम सब हैं हम सबको वही करना है कि जब कोई कर, काम सामने आता है तो उस काम को करना तो दूर करना है तो करेंगे नहीं करना नहीं करेंगे वो अलग मुद्दा है लेकिन सबसे पहले वो अंदर घुस जाती वो अंदर घुसो उत्पाद में तो हमारा अंतर युद्ध स्थल बन जाता है किसी ने बोला चंदन चलो वहां चलना है और तुमने कहा यार आज ये काम था। तो चलोगे या नहीं चलोगे तो अलग मुद्दा हो गया और तुमको घुसता आ गया अंदर क्यों घुस्ता आ गया क्योंकि तो तुमने उनको शब्दों को अंदर घुसड़ने दी और अंदर के रुद्र अगर ये सत्य समझ में आ जाए कि युद्ध कैसा होता है हमारे भीतर तो हम इस युद्ध को रोक सकते अगर ये समझ में नहीं आता तो हम भी फिर पशु बने चले रहते वैसी माता के आधीन खिलौने बने रहे। अगर खिलाड़ी बनना है तो ये जानना पड़ेगा कि हम खिलौने क्यों बने हैं और कैसे हम इस स्तर से ऊपर उठ के खिलाड़ी बन छोटे छोटे प्रयोग हैं आपको किसी ने बोला ऐसा करना है और आपको लगता है करना है तो कर दो उस बात को आपके अंदर प्रवेश करने की इजाजत क्यों देते हो आप उनको अविकल्प रूप से देखो कि शब्द है उसमें शिव शक्ति है और वो शिव शक्ति उद्यत है आपको उकसाने के लिए संसार में खींचने के लिए और आप मना मेरे को कर दूंगा जो करना है बाकी अंदर घुसने की इजाजत अभी बाहर को मांगने आएगा तो अपन दे देंगे जो देना है लेकिन अंदर घुसने की इजाजत वही खड़े रहो ऐसे ही हम अपने अंतस में मातृका को खेलने नहीं देंगे तभी तो हम खिलाड़ी के स्तर से बात कर सकेंगे तभी तो हम खिलौने से खिलाड़ी बन सके जब हम अपने अंतस में अनधिकृत प्रवेश को रुद्रों के अनधिकृत प्रवेश को रोकें, ये प्रवेश कि हम इजाजत नहीं देते ये चेतना को सब संसार से सब जोड़ते तो हमारा अवर प्रसव रुक जाता है हम जब देखते हैं कि ये कुर्सी है ये बिल्डिंग है ये लोग हैं संसार है अच्छे भी लोग हैं बुरे भी लोग हैं वो सब लोग मेरा अपराध स्वरूप है और जिसको ये वह हो जाता है तब उसको से उसकी जो चेतना नष्ट हो गई जागने में नष्ट हो गई थी स्वप्न में नष्ट हो गई थी निंद्रा में नष्ट हो गई पुनरुत्थान हो जाता है। वो चतुर्थ स्थिति में सूर्य तो की अवस्था में दिन रात तीव्र अवस्था वही नहीं है जो आपके तक बहुत ध्यान बिल्कुल आगे लग गई सुरैवस्था वो है जब आप बोध में जिए जागरूकता से जिए कुछ भी कर रहे हैं आप कार चला रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं बाघ में पानी दे रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं नहा रहे हैं हर जगह अगर आप जागरूकता से कर रहे हैं काम तो आप इन सब दृश्यों का आनंद लें ये सब अभिनय का आनंद लें। वो सब अभिनय का आनंद लेने वाला कौन है वो परम आनंदित शिव जो इन सबका आनंद और जैसे ही वो ऐसा करता है तो उसका अवर प्रसर्व का पुनरुत्थान हो जाता है तो तो जो जो हमारी का अनुभव हुआ था अब उसमें जो लीकेज हो रहा था जागते से लीकेज सोते से लीकेज वो लीकेज अब हम उस सूर्यावस्था को सकते हम जागने में स्वप्न में और सुचुप्त में उसमें तीनों अस्थान में उसको आराम से फैला सकते यह हमारी प्रथम उसके लिए आप कोई कर्तव्य शेष नहीं उसके लिए खाद्य कुछ नहीं अखाद्य अरे ये नहीं खाना चाहिए नॉन वेज नहीं खाना वेजिक खाना अब उसके लिए ना कुछ अखाद्य है न खाद्य ना उसके लिए आप कोई पापे न उसके लिए कुछ पवित्र है ना कुछ अपवित्र है ना उसके लिए कोई फर्क है कि मंदिर है और ये मस्जिद है न उसके लिए फर्क है कि मंदिर है और ये शमशान घर है उसके लिए कोई फर्क उसके लिए सारी दुनिया अपने ही स्वरूप का विकास क्योंकि अगर मंदिर उसका स्वरूप का विकास है तो मस्जिद क्यों नहीं क्यों नहीं बाजार क्यों नहीं नदी क्यों नहीं पहाड़ क्यों नहीं झरने क्यों नहीं सब कुछ तो उसके स्वरूप का विकास तो जब उसके स्वरूप का विकास सब रूपों में है उन सब रूपों का आनंद लेता है फिर उसके लिए क्या अपवित्र क्या अखाद्य क्या अगंतव्य यहां नहीं जाना इसी तरह किसी तरह का निषेध किसी तरह की विधि किसी तरह का नियम उसके लिए नहीं है शिव के लिए कैसा नियम हो के हो जाता है, है। जायते नहीं बोला, क्योंकि अभी तो उसको, क्योंकि इस जीवन में जिन प्रारब्ध कर्मों के वश शरीर प्राप्त तो हुआ है उसको भोगे बिगड़ इस शरीर को छोड़ना संभव नहीं है अभी भी इन तो कर्मों को भोगना है और जैसे ही वो शरीर छोड़ता है वो शिव विलीन हो जाता है उसकी शिवावस्था पूर्ण होती है और जब तक शरीर है तब तक च्वासों से उसका संबंध है तब तक वो खांसेगा भी बीमार भी पड़ेगा उसका पेट भी दुखेगा सिर भी दुखेगा उसको वृद्धावस्था भी आएगी लेकिन अब उसको कर्म नहीं बांध सकते क्योंकि अब उसके सारे कर्म कॉल से हो गए आगामी कर्म होने के बाद सारे कर्म आगामी कर्मों कर आगामी कर्म फल देने देते ऐसे ही ये कर्म अब आगामी कर्म हो गए जो अब देने में